अथर्वेदीय मंत्री मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के प्रथम खंड का विचार संपन्न हुआ द्वितीय खंड का विचार प्रारंभ होना है द्वितीय खंड के अवतरण भाष्य में भाष्कार भगवान व्रत कथन पूर्वक अवतरण लिख रहे हैं प्रथम खंड में उक्त अर्थ का संक्षेप में कथन करते हुए अवतरण लिखते हैं द्वितीय खंड का तो सांगा वेदा अपरा विद्याता ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादि तो ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद इत्यादि वाक्य से पूर्व में अपरा विद्या को ऋषि ऋषिअंगिराजी ने सौनक जी को बताया और ये जो व्याकरणादि अंग हैं, उन अंगों से चारों वेदों को अपरा विद्या के रूप में बताया गया और परा विद्या कौन है तो कहते परा विद्या भी बताई गई छ सात आठ और नौ इन चार मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित परमात्म विषयक इत्यादि चार मंत्र हैं परमात्मा के प्रतिपादक और वो परमात्मा विषयक जो विद्या उसे कहा जाएगा परा उसे उन मंत्रों से बताया गया है इसे कह रहे हैं आगे कि यद अदृश्यम इत्यादि नाम रूप अन्न जायते इतना ग्रंथेन तो यद अदृश्यम ये है प्रथम खंड का षष्ट मंत्र उस मंत्र से लेकर के नाम रूपम अन्न च जाए ये नवम मंत्र का चतुर्थ पाद है तो छठवे मंत्र से लेकर के नवम मंत्र तक के ग्रंथ से क्या बताया गया है तो परमात्मा को बताया गया तो ये लिखते हैं कि इत्यन्ते न ग्रंथे न उक्त लक्षण अक्षरम तो इत्यादि ग्रंथ के द्वारा उक्त है लक्षण यानि स्वरूप जिस अक्षर का उसे कहा जाएगा उक्त अक्षण और यह अक्षर यानी परमात्मा यद्य अगम्यते परा विद्या सविशेषण <coughs> तो यद अद्रेश्यम इत्यादि ग्रंथ के द्वारा उक्त स्वरूप परमात्मा जिस विद्या से अभिव्यक्त होता है वह विद्या पराविद्या विद्या है ऐसा भी प्रथम खंड में बताया गया पराविद्या का विशेषण है सविशेषणा अदृश्यवादि विशेषणक परमात्मा है विषय जिस विद्या का ऐसी विद्या वो पराविद्या अब द्वितीय खंड में क्या करना है उसे बताया जा रहा यहां तक तो हो गया व्रत कथन स विशेषणा उक्ता तक अतः परम अनोर विषयो विवेक विवेक्त इत्यादि वाक्य है वक्षमान खंड का विषय बताने वाला इसलिए कहते परम अने पराविद्या अपराविद्या को बताने के बाद अवशिष्ट रहता है इनके विषयों का विस्तार से वर्णन तो इसलिए कहते हैं परम यानी परा अपरा विद्या को सूत्र रूप से बताने के अनंतर अतः परम का अर्थ निकलेगा अन्योर हो ये जो दोनों विद्याएं हैं इनके विषयों को विवेक्तव्यो विषयों का विवेक करना चाहिए अलग अलग करके पराविद्या को विद्या के विषय को तथा पराविद्या के विषय को बताना चाहिए वे कौन है परा अपरा विद्या के विषय यानी फल तो बताया जा रहा है संसार मोक्षो अपरा का फल है संसार परा का फल है मोक्ष तो परा अपरा विद्या के फलभूत संसार तथा मोक्ष का अलग अलग विवेचन करना चाहिए इस उद्देश्य से उत्तर ग्रंथ का आरंभ हो रहा है इति उत्तरो ग्रंथ, ग्रंथ आरभ्य इसीलिए अर्थ है ये प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड तथा द्वितीय मुंडक आदि आरंभ हो रहे हैं तो पहले प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में बताया जाएगा अपरा विद्या के विषय को इसे कहा जा रहा है आगे कि तत्र अपर विद्या विद्या विषय कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूपह संसारो अनादि क्रियाफलूपारो अनादनों दुख्य प्रत्येक शरीरभ सामस्न नदी वत रूप अव्यवच्छेद यहां तक अपरा विद्या का फल वर्णन है फल बताना चाहिए करके बताया जा रहा है, पर अपर विद्या विषय संसार ऐसा नहीं करना तत्र का अर्थ है तयोह विद्योह ये जो दो विद्याएं हैं इन दोनों विद्याओं के फल का और अलग अलग वर्णन करना चाहिए ये जो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ तो उनमें से अपरा विद्या का फल संसार है तो अपर विद्या विषय संसार संसार के विशेषण है कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूपह अनादि ही अनंत ये सब संसार के विशेषण है तो संसार का रूप क्या है जो अपरा विद्या का फल है उसका स्वरूप है कर्ादि साधन क्रिया और फल विशेष भेद शब्द का अर्थ है विशेष तो कर्दि साधन विशेष क्रिया विशेष तथा फल विशेष यही अपर विद्या के फलभूत संसार का स्वरूप है कर्त्रादि साधन इसमें आदि शब्द से कर्म करण संप्रदान अपादान आदि कारकों को लेना वही क्रिया के साधन होते हैं क्रिया के निर्वर्तक होते हैं इसलिए कर्त्रादि साधन याने कारक एवं उनका फलभूता क्रिया और क्रिया का फलभूत है फ, आ, फल स्वर्ग आदि कर्तरादि साधन है यजमान और ऋत्विक आदि देवता और ह, आ, हवी आदि ये सब जो है माने जाते हैं कर्त्रादि साधन अग्निहोत्रादि कर्मों के अग्निहोत्रादि क्रिया कर्म है क्रिया और उनका फल है स्वर्ग आदि यही तो संसार का स्वरूप है और ये संसार है कैसा तो अनादि यद्यपि उत्पन्न होता है तो भी अनादि कहा जा रहा है तो उपादान रूप से अनादि है संसार का उपादान कारण जो परमात्मा है वो अनादि है इसलिए संसार को भी कहा जाता है अनादि हाँ। और कहा जा रहा है कि ये संसार अनंत है ब्रह्म ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होता बनाई रहता है इसलिए इसे अनंत भी कहा जाता है तो अनादि तथा अनंत ये जो संसार के विशेषण है इसका उपादन करते हैं टीकाकार टीका को देखिए अनादि ही यानी उपादान रूपेण संसार अपने उपादान कारण के रूप में अनादि है और अनंत कैसे हैं तो कहते है अनंतो ब्रह्म ज्ञात प्राक अंत असंभवात तो बिना ब्रह्म ज्ञान के अंत नहीं होता इसलिए इसे अनंत कहा जाता और एक दूसरा विशेषण है हातव्य ये संसार हातव्य है यानी त्याज है वह त्यागे धातु से हातव्य बनता है हेय है संसार के हेयत्व में अपर विद्या का फलभूत जो संसार उसके हेयत्व में हेतु बताया गया दुख रूपत्वात संसार हे क्यों है तो दुख रूप है इसलिए हेय है और किसके लिए हेय है तो दुख रूप संसार प्राणी मात्र के लिए हेय है क्योंकि कोई भी प्राणी दुख या दुख का साधन अपने पास रखना नहीं चाहता हटाना चाहता तो इसलिए संसार के सभी प्राणियों के द्वारा यह संसार है ये लिखा कि प्रत्येकम शरीरी भी शरीरी है प्राणी तो प्रत्येकम यानी हरेक प्रत्येक प्राणी के लिए यह संसार दुख रूप ही है इसलिए हातव्य है तो थोड़ी टीका है यहां पर जो लिखा कि प्रत्येकम शरीर भी हरेक शरीरी के लिए संसार हातव्य है त्याज्य है तो शरीरी भी बहुवचन है बहुवचन के आधार पर यह बताया जा रहा है कि भास्कर भगवान को अनेक जीववाद अभिप्रेत है एक जीव मात्र नहीं तो जो एक जीववादी है वे कहते हैं जीव की ईश्वर की उपाधि जैसे माया एक है ऐसे जीव की उपाधि अविद्या भी एक है और मुख्य एक ही जीव है वही जब तक अविद्या का निवर्तक अपनी ब्रह्म रूपता का अनुभव नहीं होता तब तक संसार को प्राप्त करता रहता है और जब अपनी ब्रह्मरूपता का अनुभव करता है तो मुक्त होता है और बाकी जो दिख रहे हैं वो सब जीवाभास है जीव तो एक ही है हिरण्यगर्भ गर्भ और वेष्टी ये सब जो है उसके आभास है ऐसा मानते हैं एक जीववादी उनके इस मान्यता का अनुवाद करके बताया जा रहा है कि इस भाष्य विरुद्ध है उनकी वो मान्यता यदि भाष्कर भगवान को एक जीववाद ही अभिप्रेत होता तो भाष्य में शरीरी भी ऐसा बहुवचन प्रयोग न करते वगैरा सभी प्राणियों के द्वारा संसार हातव्य है का अर्थ है वे अनेक जीव मान रहे हैं एक ही जीव नहीं ये थोड़ा टीकाकार कहते हैं कि दुख रूपत्वात इति अने नद आहु एक जीववादी न एकम अच्छा उससे पहले प्रत्येकम शरीर भीर हातव्यो दुख रूपत्वात प्रत्येक प्राणी को यह संसार दुखरूप होने के कारण हेय है त्याज्य है इति अने नरीर भी ऐसा वचन शब्द प्रयोग करके यद आहु एक जीववादी न जीव एक जीववादी का जो मानना है उस उसका एक प्रकार से खंडन कर रहे भास्कर भगवान इसका अन्वय करना दुख रूपत्वात इतिन तद अवती प्रत्येकम शरीर इति हातव्यो दुख रूप भवति इसके साथ अन्वय है इस अने का और तत शब्द से तद अपास्तम भवति में जो तत ये सरोनाम है इस सरोनाम से ग्राह्य जिसका निराकरण करना है एक जीववादी के मान्यता का उसे बताया जा रहा है यद आहु इत्यादि से इसलिए टीका में है यद आहु एक जीववादि नह एकम चैतन्यम एकया एक चैतन्य अविद्य कहते एक ही चैतन्य है यानी एक ही जीव है और वह एकया एक अविद्य उसकी उपाधि अविद्या भी एक ही है और उसी से जब तक संस्लिष्ट रहता है तादात्म्य करके रहता है तब तक संसरती यानि संसार को प्राप्त होता है और तदेव कदाचित मुच्यते तो तदेव यानी तदेव चैतन्यम वही एक मुख्य जीव कदाचित यानी जब उसे ब्रह्म ज्ञान होता है उस समय मुचेते उसकी उपाधिभूत बन्धन का निमित्त भूत अभिद्या ब्रह्मास्मी से अनुभव से निवृत्त होती है तो मुक्त हो जाता तो मुच्छते इसलिए कहते न अस्मदादि नाम बंध मोक्ष हम जो वेष्टि जीव हैं, ये तो जीवाभास है हम जीवाभासों को न तो बंधन है न तो मोक्ष है एक मुख्य जीव है उसी का बंधन है और वही मुक्त होता है ऐसा इति यदाह के साथ अन्वित करिए ऐसा जो एक जीववादी कहते हैं तद अपास्तम भवती वह प्रत्येकम शरीर भी हातव्यो दुख इस भाष्य से अपास्त होता यानी निराकृत हो जाता है एक जीववादी की मान्यता का निराकरण हो जाता है क्यों कहते इसलिए कि श्रुति बहिष्कृत तो, तो जो श्रुति है जीवन मुक्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति यहां श्रुति शब्द से लेना और उससे एक जीववाद बहिष्कृत है यानी जीवन मुक्ति की प्रतिपादक श्रुति से एक जीववाद का विरोध है वो तो कहती है जीवन मुक्ति की प्रतिपादक श्रुति तस्य तस्य तावदेव चिरम यावन विमोक्षे विमोक्षेअ चिरम तभी तक मुक्ति में ब्रह्मज्ञानी के कब तक तो यावन न यमोक्षे जब तक प्रारब्ध का भोग करके क्षय नहीं होता उतना ही विलंब है और अथ से इसमें अथ का अर्थ है तदानिम एव जिस क्षण प्रारब्ध का फलोपभोग द्वारा क्षय हुआ उसी क्षण संपत् अर्थ है वह जो जीवन मुक्त था वह विधेय मुक्त हो जाता है विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है ऐसे विमुक्त विमुच्य एक कठोपनिषद का वाक्य भी है विमुक्त विमुच्यतेने जो जीते जी मुक्त है वही शरीर छूटने पर विधेय मुक्ति को पाता है ये सब जो जीवन मुक्ति प्रतिपादक श्रुति वचन है उनसे बहिष्कृत है आपका एक जीववाद यदि हम लोगों की मुक्ति न होती बंधन न होता तो ये जीवन मुक्ति का वर्णन करने वाला शास्त्र अनुपन्न होता क्योंकि ब्रह्मा जी अकेले ही जीव है उनकी तो मुक्ति होनी है अंत में ही तो ये तस्य तावदेव यावन नहीं मोक्ष अथ संपत् इत्यादि श्रुतियां मा, माननी पड़ेगी न तस् प्राणाउत्क्रामंती इत्यादि ये सब एक जीव विषय की लेकिन तस्य शब्द से तो लिया जा रहा है जिसे जिसे ब्रह्म ज्ञान हुआ और ये कहा गया कि जिसने भी देवताओं में से जो भी इस ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करता है वो सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है ऋषियों में से जिस ऋषि ने जाना वह वह सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ मनुष्यों में से भी जो आज भी उस ब्रह्म को मय के रूप में जानेगा वह सर्वरूप हो जाएगा तस्मात तत् सर्व अभवत तो यदि एक ही जीव होता तो वो जो श्रुतियां हैं वामदेव ने ब्रह्म को जाना और ब्रह्म ज्ञान का फल सर्वात्म भाव को प्रकट करने वाला मंत्र उनके मुख से निकला कि मैं ही सूर्य हूं मैं ही इंद्र हूं मैं ही अग्नि हूं इत्यादि अपनी स्वरूपता को अभिव्यक्त करने वाला मंत्र तो आमदेव तो मुख्य जीव नहीं हिरण्यगर्भ तो नहीं है लेकिन वे ब्रह्म ज्ञान के फल से संपन्न होकर के अपनी स्वर्वरूपता को प्रकट कर रहे हैं ऐसे त्रिशंकुर ऋषि कहते हैं अहम वृक्षशरेरी व कीर्ति पृष्ठ वहां स्पष्ट लिखाई थी त्रिशंकुर वचन त्रिशंकुर ऋषि वचन है ब्रह्म बोध होने पर कहते हैं कि संसार वृक्ष का उच्छेद ही हूं ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य ही इस संसार वृक्ष का समूल उच्छेदक होता है और वो ब्रह्माष्टमी वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य रूप अपने आप को अनुभव करके कह रहे हैं कि मैं इस संसार वृक्ष का रेरीवा हूं उच्छेद ये सब श्रुतिया है जीवन मुक्ति की प्रतिपादक श्रुतियां और उनसे यह एक जीववाद बहिष्कृत है उनके साथ एक जीववाद का विरोध होने से और भास्कर भगवान ने शरीर भी ऐसा वचन प्रयोग करके बताया कि भाष्कर भगवान को भी एक जीववाद अभिप्रेत नहीं है भाष्य में हातभ्य प्रत्येक शरीरि के बाद में एक पद आ रहा है ये जो सामस्तेन पद हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार सुसुप्ते क्रियाकार बुद्धिपूर्वक ततो विशेषम आह। सामस्तेन इति तो क्रियाकारक फलभेदस्य सुसुप्तेहाण्या का जो फल है संसार। उसका स्वरूप है, फल फल है संसार और इसका प्रहाण यानी त्याग तो सुसुप्ति अवस्था में भी होता है वहां भी न तो कोई कारक रहता है न तो कोई कर्म रहता है न तो कर्म का फल होता है भेद मात्र का उच्छेद हो जाता है सुसुप्ति अवस्था में भी तो कहते हैं सुसुप्ते भी फलभेद से प्राणम भवती तो फिर मुक्ति में और सुसुप्ति में क्या अंतर है ब्रह्मज्ञान से क्रियाकारक फल भेद, रूप संसार का उच्छेद और सुसुप्ति में अनायास उच्छेद इन दोनों में क्या अंतर है तो दोनों का अंतर बताया जा रहा है सुसुप्ति में सावशेष प्राहन होता है उसकी कारणभूता मूल अविद्या बनी रहती है कार्य कार्यमात्र नहीं रहता भेद नहीं रहता लेकिन भेद का कारण अविद्या तो रहती है और मुक्ति में ओ कारणभूता अविद्या का भी प्रहण होता है ये आतंतिक उच्छेद है संसार का अत्यंतिक उच्छेद यानी समूल उच्छेद ये, ये मोक्ष है और सुसुप्ति में संसार का केवल लय होता है सावशेष उच्छेद होता है वह मोक्ष नहीं कहलाएगा वो कारण अवस्था कहलाएगी हां हाँ। तो इसलिए लिखते हैं कि बुद्धि पूर्वक से ततो विशेषम आह तो बुद्धि पूर्वक प्रहण इसमें बुद्धि शब्द का अर्थ है विद्या अहम् ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार बुद्धि है और इस बुद्धि पूर्वक होने वाला जो प्रहाण मोक्ष अवस्था उस मोक्ष अवस्था का ततो विशेषम ततः का अर्थ है सुसूप्ति में होने वाला जो प्रहाण उस प्रहाण से विशेष यानि भेद बताया जा रहा है लक्षण ने बताया जा रहा है। सुसुप्ति में हुआ प्रहण सावशेष है और ब्रह्म ज्ञान से हुआ प्रहण निरवशेष है ये विशेषता बताई जा रही है सामस्तेन इस पद से टीका में सामस्येन ऐसा छपा है वो आधा तकार भी होना चाहिए सकार और यकार के बीच में वो छूट गया भाष्य में है सामस्ते नामस्ते न प्रत्येकम शरीर भी हातव्य ये जो संसार है अविद्या का फल उसका प्रहान समस्त रूप से यानि समूल अत्यंतिक प्रहान हरेक प्राणी को करना चाहिए ये संसार है कैसा तो कहते हैं इस प्रकार का है कि नदी स्रोतोवत अव्यवच्छेद रूप संबंध तो नदी का स्रोत जैसे अविच्छिन्न रूप से चलता है गंगा जी का जब बांध आदि ना हो पहले नहीं थे जब भाष्य लिखा था तो, तो गोमुख से निकली गंगा सागर तक कहीं खंडित नहीं अखंड वो स्रोत है नदी का प्रवाह है जैसे ऐसे ही ये अनादि काल से अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है जो संसार तो अव्यवच्छेद रूप संबंध ऐसा संसार सामस्त्य न हातव्य उसके साथ अन्वय करना और तद उपशम लक्षणों मोक्ष जो अनादिकाल से अविचिन्न रूप से चला आ रहा है संसार इस संसार का उपशम यानी निवृत्ति यही मोक्ष है संसार का आत्यंतिक प्रहाण उपशम शब्द से लेना है वो है मोक्ष का स्वरूप ये है फल इसलिए लिखते हैं कि उपशम लक्षणों मोक्ष पराविद्या पर विद्या विषय विषय शब्द का अर्थ है फल <coughs> और मोक्ष के विशेषण है अनाद्यनो अजरो अमरो अमरोंमृतो अभय शुद्ध प्रसन्न स्वात्म प्रतिष्ठान लक्षण परमानदो अद्वय परा विद्या के फलभूत तो मोक्ष के विशेषण है मोक्ष ऐसा है तो उससे पहले ये जो सामस्तेन प्रहा, प्रहान बताया गया उस पर टीकाकार लिखते हैं कि सोपाधि अविद्या अविद्या्य विद्या अविद्या अविद्याण आत्यंतिक प्रहानम विद्या फलम सामस्तेन प्रहाण माना जाएगा कि जीव की उपाधिभूत स्वशब्द से जीव को लेना तो जीव की उपाधि भूत जो अविद्या उसका कार्य जो क्रिया कारक फल भेदात्मक संसार यह है अविद्या का कार्य और उस अविद्या के कार्य क्रिया कारक फल भेद का अविद्या प्रहाने न आत्यंतिक प्रहाणम अविद्या का प्रहान होने से अविद्या का नाश होने से जो अत्यंतिक नाश कारण के नाश के साथ कार्य का नाश वो हो जाता है अत्यंतिक नाश वो है सामस्तेन प्रहान और ये किससे होगा विद्या से होगा अविद्या की निवृत्ति विद्या से होगी तो अविद्या का कार्य जो क्रियाकारक फलभेद है वो ही निवृत्त होगा अब ये जो विद्या का फल ये संसार की आत्यंतिक निवृत्ति है मोक्ष ये पराविद्या का फल है उसके जो विशेषण बताएं अनादि अनंत ये मोक्ष है अनंत। और यानी नित्य निवृत्त ही है स्वरूप में संसार अज्ञान से आरोपित है ना तो जैसे रस्सी में सर्प कभी जिस समय सर्प दिख रहा है उस समय भी वस्तुतः है नहीं वह नित्य निवृत्त है जो अध्यस्त होता है उसका अधिष्ठान में वस्तुत अत्यंताभाव रहता है तीनों कालों में रस्सी में सर्प का सर्प भ्रांति से पहले भी सर्प भ्रांति के समय भी सर्प सर्पभ्रांति की निवृत्ति के अनंतर भी अत्यंतिक अभाव ही है वो नित्य निवृत्त ही है इसलिए माना जाता है कि संसार का उपल, उपशम, उपशम रूप जो मोक्ष है वह अनादि है संसार ब्रह्म स्वरूप सो, में नित्य निवृत्त ही है और मोक्ष कैसा है अनादि है अनंत है ब्रह्मस्वरूप ही है ना ये ब्रह्म ज्ञान से भी निवृत्त नहीं होता ब्रह्म ज्ञान से तो स्वरूप में अध्यारोपित क्रियाकारक फल भेद रूप संसार का अत्यंतिक उच्छेद हो जाता है मोक्ष अनंत है किसी से भी निवृत्त नहीं होता है और अजर है आत्माई है ना मोक्ष उसमें कोई जरा अवस्था नहीं है और अमर है का अर्थ है अपक्षय नाम का जो पंचम विकार उससे रहित है और अमृत का अर्थ है विनश्यति शब्द से बताया गया ष्ट विकार विनाश से भी रहित है इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं अमर और अमृत ये दोनों पर्याय शब्द नहीं समझना इस दृष्टि से अमर का दोनों पर्याय होते तो फिर दोनों विशेषण नहीं बताते दो में से एक को ही विशेषण के रूप से बताया जाता दोनों को बताया का अर्थ दोनों का अलग अलग अर्थ है तो अमर का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार आमरो यानी अपक्षय रहित छह विकारों में एक पांचवा विकार होता है अपक्षय पहला है जन्म और दूसरा है जन्म अनंत्र भावी सत्ता अस्तित्व स्थिति <coughs> तीसरा है वृद्धि चौथा है विपरिणाम बदलना पूर्व अवस्था को छोड़ना उत्तर अवस्था को धारण करना और पांचवा है अपक्ष बढ़ने के बाद एक सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है और फिर षष्ट विकार है विनाश अमृत शब्द बता रहा है अमर शब्द ने बताया पंचम विकार से रहित और अमृत शब्द बता रहा है सष्ट विकार से रहित तो अमृत का अर्थ करते हैं टीकाकार अमृतो यानी नाश रहित इत्यथ अमृत जो भाष्य में शब्द है वो बता रहा है विनाशात्मक षष्ट विकार से रहित मोक्ष को मोक्ष में अपक्षय नाम का विकार भी नहीं और विनाश नाम का विकार भी नहीं है न वर्धते कर्मणा श्रुति करती है जो स्वरूप है वही तो मोक्ष है वह पुण्य कर्म से संवर्धित नहीं होता बड़ा नहीं होता और पाप कर्म से छोटा नहीं होता स्वरूप न वर्धते कर्मणा नो नोकनियान उपचय अपचय भाव से रहित है तो अमृतो अमृत अम्रित के बाद में आया अभय भय रहित है भय का कारण श्रुति बताती है दूसरा होता है कभी भी किसी को अपने आप से भय नहीं होता भय होता है दूसरे से द्वितिया भयम भवती अरोजो भेद का निमित्त भय का निमित्त है भेद दर्शन वह नहीं है इसलिए अभय है ये स्वरूप मोक्ष और शुद्ध है का अर्थ है जो स्वभावत ही माया रूपी मल से रहित है और प्रसन्न है का अर्थ है आगंतुक जो धर्मा धर्मादि रूप मालिन्या है वो भी उसमें नहीं है और स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण मोक्ष का स्वरूप क्या है तो स्वात्म यानी स्वरूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा यानी स्थिति यही मोक्ष का स्वरूप है हाँ? स्वरूप अवस्थान हे हाँ? तो स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष कहलाता है तो स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण और भय का कोई निमित्त नहीं है और स्वतः वह आनंद स्वरूप है इसलिए कहा परमानंद अद्वय और द्वितीय से रहित है अद्वय है। ये परा विद्या का फल है मोक्ष अब पूर्व तवत अपर विद्या विषय प्रदर्शनाथम इत्यादि जो वाक्य हैं भाष्य में इसका उत्तरण लिख रहे हैं टीकाकार अपर पर विद्यायाश्च विद्या प्रदर्शन पूर्व प्रदर्शन श्रुते तो पर विद्या का फल तथा पर विद्या का फल अपर विद्या का फल संसार पर विद्या का फल मोक्ष बता करके पहले प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में अपर विद्या के फल को बताया जा रहा है संसार को और मोक्ष को बताया जाएगा बाद में पर विद्या विषय को बाद में बताया जाएगा तो ऐसा क्यों अपर अपर विद्या के विषय को पहले बताने का श्रुति का क्या उद्देश्य है क्या अभिप्राय है उसे भाष्कर भगवान पूर्वम तावत इत्यादि से बता रहे हैं तो ये लिखा टीकाकार ने कि अपर विद्या या पर विद्या विषयों प्रदर्शक पूर्वम अपर विद्या या विषय प्रदर्शनी श्रुते अभिप्रायम आह भाष्कर भगवान श्रुति के अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं अपर विद्या के विषय का प्रथम वर्णनात्मक जो श्रुति है उस श्रुति का स्पष्टीकरण करते अभिप्राय का तो भाष्य में है पूर्व तबत अपर विद्या प्रदर्शन विषय प्रदर्शनार्थम आरंभ तो प्रथम पर विद्या अपर विद्या दोनों विद्याओं के विषयों को बताना है लेकिन पर विद्या विषय को बताने से पहले अपर विद्या विषय को बताया जा रहा है अपर विद्याया विषय प्रदर्शनार्थम आरंभ अने ये प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड आरंभ हो रहा है अपर विद्या के विषय को बताने के लिए क्यों प्रथम अपर विद्या के विषय को ही बताया जा रहा है तो कहते इसलिए कि नहीं अप्रदर्शिते नहीं तदर्शन तद ही तन निर्वेदोपपत्ते तो तदर्शने यानि अपर विद्या के फल को बताने पर ही अपर विद्या के फल से निर्वेद यानी वैराग्य सिद्ध होगा अपर विद्या के फल को जब बताएंगे इस प्रकार इसमें अनित्यत्व साधन पारतंत्र आदि दोष दोषयुक्तत्व है दोष दुख युक्तत्व है ये सब बताया जाएगा तो अपर विद्या के फल में दोष दर्शन होने से जिस पदार्थ में दोष दर्शन होता है उससे वैराग्य होता है दोष दर्शन वैराग्य का निमित्त है तो अपर विद्या के फल संसार को जो उसमें विद्यमान दोष हैं, उन दोष से युक्त तया इस खंड में बताया जा रहा है इससे फिर संसारगत दोष का दर्शन होने से उससे वैराग्य होगा ये श्रुति का अभिप्राय है और जो अपर विद्या के फल तथा साधन के प्रति विरक्त है वो पर विद्या का अधिकारी है तो तद दर्शने ही तेदोपत् तथा च वक्षति आगे बताएगी भी श्रुति कि परीक्ष लोकाद्रह्म जिज्ञासु को चाहिए कि वह कर्मचितान लोकान परीक्ष कर्मचित में चित चित्त शब्द का अर्थ है प्राप्त होने वाला किससे प्राप्त होने वाला तो कर्म यानी कर्मना ना चिता कर्म चिता कर्म से प्राप्त होने वाले जो लोक यानी फल हैं कर्म से प्राप्त होने वाला लोकांतकती फल है चौरासी लाख प्रकार की योनियों की प्राप्ति यही है फल और इसकी परीक्षा करनी है यानी परित विचार करना है परीक्षण है इनमें विद्यमान दोष दोषवत्व निर्णय अनुकूल विचार इनका ये परीक्षा है ये जैसे हैं, ऐसे ही इनके यथार्थ स्वरूप का निश्चय अनुकूल विचार कर्म से प्राप्त होने वाले फल का जैसा स्वरूप है वैसा ही शास्त्र दृष्टि से निर्धारण हो जाए तद अनुकूल विचार कर्म से प्राप्त होने वाले फल का करें परीक्ष लोकान कर्म चितान और जब ठीक ठीक विचार होगा अपर विद्या विषय का तो अपर विद्या का विषय संसार सदोष है इसी निर्णय पर पहुंचेगा और जिसमें दोष दर्शन होता है उसमें राग नहीं होता उससे पहले दोष दर्शन के पहले जो तद राग था वह चला जाता है इसी का नाम है वैराग्य वो है निर्वेदम आयात तो कर्म फल का विचार करके कर्म फल से विरक्त हो जाए तो कर्म फल से विरक्त कराने वाला जो विवेक ऐसा विवेक निश्चय अनुकूल विचार कर्म फल का करें यह यहां पर बताया जा रहा है परीक्ष लोका कर्मचिता ब्राह्मणोंदीना वक्षति तो न ही तो अप्रदर्शिते परीक्षा उपपद्यते इति कहते हैं जिस पदार्थ को बताएंगे ही नहीं है जानेंगे ही नहीं तो अज्ञात पदार्थ विषयक परीक्षा यानी विचार नहीं होता जो सर्वथा अज्ञात है अप्रदर्शित है यानी अज्ञात है ऐसे पदार्थ विषयक परीक्षा ने विचार भी नहीं होगा विचार के लिए पदार्थ का सामान्य रूप से ज्ञान विशेष रूप से अज्ञान की आवश्यकता होती है तभी संदेह होगा और संदेह की निवृत्ति के लिए यथार्थ निर्णय अनुकूल उस विषय का विचार किया जाएगा तो इसलिए कहा कि अप्रदर्शिते परीक्षा न उपपद्यते, इति उपपद्य इसलिए प्रदर्शयन आह तद एतत सत्यम तो तद एत सत्यम इत्यादि खंड का प्रारंभ हो रहा है अपरा विद्या के विषय को बताने के लिए क्योंकि तो अपरा विद्या के विषय को बताएंगे तो उत्तम अधिकारी को अपरा विद्या के विषय का जो स्वरूप है उसका ठीक ठीक निर्धारण होगा और ठीक ठीक निर्धारण हो गया इसका ज्ञापक होगा अपरा विद्या के फल के विषय में वैराग्य संपन्न चित्त होगा तो माना जाएगा कि परीक्षा ठीक ठीक हुई है और यदि परीक्षा करके भी वैराग्य नहीं हुआ तो अभी परीक्षा ही ठीक ठीक लिखी नहीं गई माना जाएगा पेपर ठीक नहीं लिखा हैं विचार ठीक हुआ ही नहीं है ठीक विचार होगा कर्मफल का तो कर्म फल गत दोषों से अवगत हो जाएगा और दोषों से अवगत होने का फल है वैराग्य तो इस प्रकार ये अवतरण भाष्य पूरा हुआ थोड़ी टीका है टीका को देखिए इष्ट साधनतया अष्ट साधनतया वेदे नोध्यते कर्म तति प्रतिबंधे तत्साधन्यभिचार सत्यम न स्वूपअबाध्यम प्लवाहेते इत्यादि निंदित्वाद स्वरूप बाध्यत्वेपि क्रिया सामर्थ्यम स्व इव घटते इति अभिप्रेत्या तदत्यम तदैतत्सत्यम का अवतरण है अवतरण को भी दो तीन पंक्ति में है ना थोड़ा समय लगेगा विचार करने में तो इसको कल देखते हैं